शो राधा करा वचित पल्लवबल्लरी के राधा पदाक विलशं मधुरस्थली के राधा सो मुखर मत खलिक राधा विहार विपिने रमता रमता मनो में राधा विहार विपिन रमता मनो में श्रीमद् श्री वृंदावन धार गी न प्रकर विलछर्कत्परा मील प्रकटरसवत कृष्णारधर्णोजमणिमय चीदृशापि श्रीमदा विपिनवर भूमंडलम संस्मरा श्रीमदा विपिनवर भूमंडलम संस्मरावी जो इस भूमंडल पर विराजमान श्रीधाम वृंदावन है हम ऐसे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हैं प्रणाम करते हैं कैसा है श्रीधाम वृंदावन चिंता रत्न प्रकर विलस एक एक कण चिंतामणि है वृंदावन की रज का एक एक कण चिंतामणि है आह चिंता रत्न प्रकर विलस अक्षर करम शत्परा गोन मीलापुंज प्रकट रत कृष्ण राधा पदांकम महान रसस्वरूप और रसिक दोनों है प्रिया प्रीतम महान रसस्वरूप भी है रसोया परमानंद एक दुधा सदा और रसिक भी है रस स्वरूप भी है और रसिक भी है जय श्री थरिवंश रसिक रस रश युवती तूले मिल सकी प्राण को रसिक भी है प्रियाजू और रस स्वरूप भी है और लालजू भी है जय श्री थरिवंश रसिक नव रंग पिया भ्रकुटी भाव तेरे खजन लड़ाओ लालजू रसिक भी है और रसघन मोहन मूर्ति रस स्वरूप भी है ऐसे रस स्वरूप प्रिया प्रीतम ऐसे परस्पर रसिक प्रिया प्रीतम यहां वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम ने कभी पादुका धारण नहीं की न करते हैं ऐसे ही अपने श्री चरणों से वृंदावन के भूल में नित्य विहरण करते हैं नित्य लीला करते हैं कोई भी कड़ ऐसा नहीं है जहां हमारे प्रिया प्रीतम का श्री चरण चिन्ह नापहराया है ना पड़ा हो ऐसा कोई भी कण नहीं वृंदावन का प्रिया प्रीतम के श्री चरणारंद के स्पर्श से युक्त प्रत्येक रजकण है वो रजकण कितना प्रभावशाली है बोले चिंता रत्न प्रकर विलसम चिंतामणि को भी हे कर देने वाली ये वृंदावन की रज है एक कण छोटा सा एक जो कण है वो चिंतामणि को हे कर देने वाली है जो इस रज का नित्य शरीर पर लेपन करते हैं या तो बेहतरी बदली थी क्या हैं? जो वृन्दावन की रज का सेवन करते हैं उनको और कोई उपासना साधना या जिज्ञासा के लिए कहीं जाने के भटने भटकने की आवश्यकता नहीं है ये रज ही आपसे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट करवा देगी आपसे नाम जपवाएगी हर समय हमारे मानस नेत्रो की प्रिया प्रीतम बसे रहेंगे आवश्यकता है हर समय रज का सेवन करने की नियम ये रहे कि कोई भी क्षण हमारा शरीर बिना रज के न हो देखो हम किसी भी संप्रदाय के हों ये वृंदावन धाम है हम वृंदावन धाम का आश्रय लिए हैं वृंदावन धाम की रज का आश्चर्य लिए हुए हैं जो वृंदावन धाम में रह रहे हैं वो तो वृंदावन धाम के युगल का आश्चर्य लिए हुए हैं, कोई भी संप्रदाय सबकी उपासना ही है कोई भी किसी भी उपासना को आश्रय तो प्रिया प्रीतम का लिए है जहां वृंदावन धाम में रह रहा है हमारे राजा हमारी महारानी इन्हीं का आश्चर्य लेकर रह रहा है ये उनकी राजधानी है कोई भी भाव से उपासना करो कोई हज की बात नहीं है अगर वृंदावन धाम में रहकर कोई राधे श्याम नाम का अपमान करे श्यामा श्याम के महत्व को हे करके देखे वृंदावन धाम की जो यथावत महिमा है उसको ना समझे यही सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा कि वृंदावन धाम में रह करके राधेश्याम नाम की अवहेलना करे किसी भी संप्रदाय की उपासना में हो सबको यहां पूर्णता का अनुभव होगा क्योंकि वृंदावन धाम प्रेम स्वरूप है जो जिस नाम रूप वाला उपासना वाला है उसको वही प्रतिष्ठित कर देगा वही प्रेम प्रदान कर देगा बस आवश्यकता है यहाँ के जो स्वामी हैं, श्री राधे श्याम राधा कृष्ण श्यामा श्याम राधा वल्लभ इस नाम के अवहेलना ना होने पा धाम के अवहेलना ना होने पा आप जिस भाव की उपासना किसी भी अगर आपको रुचिता नहीं है नाम नहीं प्रिय लग रहा ये धाम प्रिय यहां से जाओ जहां आपको रुचि जो उपासना रुचि वहां रहो इनकी राजधानी में रह के यदि राधा कृष्ण नाम राधेश्याम नाम की अवहेलना करोगे प्रिया प्रीतम के रूप की अवहेलना करोगे प्रिया प्रीतम के धाम की अवहेलना करोगे उनकी लीला की अवहेलना करोगे ठीक है वेदांती हो वेदांत का श्रवण कथम करो अपने ब्रह्मस्वरूप का अनुभव करने की चेष्टा करो पर राधेश्याम नाम को नमस्कार करके यहां की वो राजा रानी है यहां अन्य नाम जब करो पर इस नाम का बंधन करके क्योंकि यहां सर्वोपरि राधेश्याम नाम है उनका धाम है यहां की धामी है प्रिया प्रीतम इनकी अवहेलना कोई करे यहां वृंदावन में कोई राधेश्याम बोले उसको काट के कोई और कुछ बोलने की चेष्टा करे नहीं आप भी इस उपासना में धन्य है आपका जीवन कम से कम संसार की उपासना से अलग होकर भगवत तत्व की उपासना तो कर प्रणाम करते हैं और श्री धाम वृंदावन की कृपा से जिस भावना में आप लगे वो भावना की पुष्ट होगी पर बस ध्यान रहे धाम धामी और नाम और लीला इनका अपमान न होने पाए ना रुचे कोई बात नहीं है इसकी की प्रीता के कारण यदि ना रुचे तो प्रणाम नमस्कार वंदन करते हुए आगे बढ़ो लीला की अवहेलना रूप की अवहलना नाम की अविलना धाम की अवहिलना और फिर धाम में रहे तो क्लेश ही रहेगा अंतकरण जलेगा उसका वो अनुभव नहीं कर पाएगा भगवत तत्त्व का क्योंकि यही सब के तत्व परम तत्व है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का भी जो प्रेम तत्त्व है उसकी साक्षात प्रिया है ये वृंदावन धाम उन्हीं की चरण रुद से उल्लित हो रहा है कि वृंदावन का जो उल्लास है वो चरण रुद के रूप में है जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहे किसी भी संप्रदाय के हो रज का ही तिलक लगावे रज का ही शरीर पर मर्दन करे अपनी सैया पर रज को ही बिछाने ऊपर से भले चद्दर डाल लो यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई जाने ना या मतलब आपको ऐसा नहीं रुचकर लग रहा तो अपनी सैया पे रज डाल के ऊपर से चदर डालो पर रज की ही सैयाह हो और जहां तक हो सके प्रिया प्रीतम पुत्र चाहे स्वर्ण के थाल में भोग लगाओ जैसी आपकी श्रद्धा हो पर पाव तो रज के ही बात कर रहे जो प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करना अच्छा। चाहते हैं यहाँ किसी जैसे कोई कहे हमारे संप्रदाय में रज का महत्व नहीं तो वृंदावन धाम में आप किसका महत्व कर के लिए रुके यहाँ तो सर्वस्व रज है यहाँ तो सर्वस्व रज है बिना रज का सेवन किए कोई प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त ही नहीं हो सकता या प्रेम का इस होगा तो तुम रज से बचा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो रजोगुण का सम्पूर्ण नाश इसी रज से होता है और जब तक रजोगुण है तब तक प्रेम की हवा भी नहीं आएगी प्रेम की तो बात जाने दो और रजोगुण से ही रचित शरीर है अर्थात जब तक शरीर बुद्धि है तब तक रजोगुण है और जब तक शरीर बुद्धि तब तक प्रेम की बिल्कुल भावना छोड़ दीजिए कि प्रेम भी आ गया बिल्कुल नहीं शरीर में रहते हुए वो शरीर से रहित है कैसे हुआ है बोले रज की कृपा हुई श्री वृंदावन धाम की रज चिंता बनी थे यदि इस का सेवन किया जाए कोई भी कितना भी कुप्रारब्ध प्रगट हुआ हो रोग के रूप में अपना प्रभाव नहीं जमा सकता नहीं जमा सकता देखते हैं हम नित्य देखते हर्ष में हृदय आनंदित रहता यह सब कहने की बात नहीं है ये इसीलिए अहंकार मत समझना की किसी अहंकार की प्रेरणा से कह रहा हूं इस जब कोई दवा खाई जाती है और उससे लाभ मिलता है तो अपने जनों को चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि मैं शपथ खाकर कहता हूं इस डॉक्टर इस दवा से मुझे बहुत लाभ हुआ है आप भी लाभ ले लीजिये इस भाव से यहां ये भी सोचा जाए कि बार बार ये अहम की अहम की भावना ना आ, अपने मुख से अपने आनंद का वर्णन करना शास्त्र निषेध करते हैं पर उनसे जो पराए हो जो अपने हो जिसे लाभ मिला है हमें वो चिल्ला चिल्ला के कहने का मन होता है कि भ्रमित मत हो कोई ऐसी साधना नहीं जिससे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो कोई ऐसी साधना नहीं अरे यहाँ की तो बात जाने जो रामचरितमानस में बोल रहे हैं या गुण साधन ते नहीं होई ये गुण साधना से नहीं होगा प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही बात है एक ही बात है आश्रय सहज होते बार बार बारही चिल्लाते रोज सत्संग में कहते हैं हमारी स्त्री जी का रस किसी तपस्वी किसी कर्मकांडी किसी ज्ञानी किसी साधना संपन्न पुरुष को प्राप्त नहीं होता ये सहज में ही प्राप्त होता है सहज में आप सहज नहीं हो पा रहे हैं इसलिए आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा सहज हो जाइए बिल्कुल सहज हो जाइए हमारी प्रिया सहज है सहज को प्राप्त करने के लिए सहज ही होना पड़ेगा साधन विविध सकाममती सब स्वार सकल समय अनीति जितनी भी साधनाएं हैं इस रस की प्राप्ति के लिए सब अनीति हैं ध्यान रखना प्रीति की रीति तो अलग है साधन विविध सकाममती सब स्वार सकल समय अनीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहित प्रतीति मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं है कि इनसे मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा ज्ञान से ध्यान से व्रत से कर्मकांड से निया प्रीतम का प्रेम सिर्फ आश्रय से प्राप्त होता है आश्रय और वो आश्रय किसी साधना से प्राप्त नहीं होता इस रज से प्राप्त होता है आप इस रज का आश्रय ले लो आपको प्रिया प्रीतम का आश्रय प्राप्त हो जाएगा ये महापुरुषों की आज्ञा से जब इस का सेवन हुआ तभी चित्त की धरा साधन शून्य हो गई लगने लगा कि मैं किसी काम कर रहा हूं नहीं हूं और जो कुछ होता है रजरानी की कृपा से होता है राधा रानी तक हमारी पहुंच नहीं है रजरानी की कृपा से ही हम राधा रानी तक पहुंच सकते हैं और सही पूछो तो राधा रानी की कृपा ही रज के रूप में बिराजमान है हम कृपा का सेवन कर रहे हैं हम रोज कृपा का ही अपने शरीर पर वर्धन करते हैं हम कृपा में ही सोते हैं कृपा को ही पाते हैं कृपा को ही देखते हैं कृपा में ही वास कर रहे हैं और कृपा से ही कृपा का अवलोकन हो जाएगा थीदा थीदा। जो प्रिया जीव की कृपा कटाक्ष है कौन सी कृपा से कृपा कटाक्ष का इस कृपा से इस कृपा कटाक्ष का अवलोकन होगा पत्रावलिंग लचितु कुच कपोले बद्घु विचेत्र कवरिंग नव मल्लिकाभि अंगम से भूषितुमा भरण से श्रीराधिके मई विधे कृपावलोकम ये कृपा दृष्टि प्राप्त तो हो जाएगी श्रीजू के श्रीअंगों में पत्रावली करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा बद्घुन विचित्र गवर इन नव मल्लिका सुन्दर सुंदर मल्लिका के नवीन पुष्पों से गूझ करके की वेणी गुंथन लिखा कर वेणी गुंथन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा ये कृपा वृंदावन की रज से अपने जीवन को अभिषिक्त कर लो रजोगुण का नाश कर देगी पूर्ण रूप से साधन शब्द से मन को हटा लो कृपा शब्द से जोड़ लो वृंदावन धाम समस्त साधनाओं का फल प्राप्त हुआ है आपको अब आपको कोई साधना नहीं करनी तो क्या करें कुछ करना ही तो नहीं है ना जब कुछ करने में नहीं आओगे तो अपने आप निकलेगा राधेश्याम राधेश्याम राधे श्याम करुणा करुणामी हे कृपा मई मैं साधन भी हूं हे करुणामयी हे कृपा यही साधन है प्रेम का यही साधन है आप स्मरण का प्रयास करते हैं नहीं हो पा रहा आ जाओ सहज में देखो विस्मरण होगा ही नहीं होगा ही नहीं बिल्कुल विस्मरण कैसे आ जाए हम सोचते हैं लेकिन आ नहीं पाते साधन बताओ एक ही साधन रज लगाओ रज देखो रज में सहन करो रज की ही विषय में चिंतन करो रज का ही मनन करो रज के ही सर्वस्व रज के ही चित्त में अपने चित्त में रज समाहित कर लो तो जो रजोगुण चित्त में घुसा हुआ वो निकल जाएगा श्री बिहारींद जी ने वर्णन किया है श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों के आश्रित श्री बिहारीन देव जी हुए उन्होंने वर्णन किया है रज छाणे रज पाइये रज राखे रज जाई रस सो रज ही पिछा ले रज सो रसिक कहाई रज छाड़े रज पाइ रज राखे रज जाई रस सो रज ही पिछा ले रस रस सो रज ही पिछा रज ही रस सो रसिक कहाई जा रज सो जग रज कहे सो रज कज है जाई श्री बृन्दावन से रज रहे रज सो रज मही समाई न रज लगी जूझ न स्वर रजपूत कहाई साची रज ही नसेवई श्री बृन्दावन आई चारी चरण निरत जहा तहा आनंद अंत सबे कामना पूरी है मेरे कामिनी कंत बिहारी देव जी कह रहे हैं सबे कामना पूरी है मेरे कामिनी कामी, कामी कंत आहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर बात है किसी को रज के पात्र में पाने की प्रेरणा की तो निम्बार्क संप्रदाय के महानुभाव ने उनको मना किया कि हमारे संप्रदाय में रज का प्रयोग नहीं है बहुत हमें अंदर से बुरा लगा कि आचार्यों की बात के वेरणा की जाती है श्री जुगल शतक के रचयिता श्री भट्ट देवाचार्य कहते हैं जय श्री भट्ट धूल धूसर सन ये आशा हो यही एकमात्र आशा है आचार्य आचार्यों की बातों को तो मानो श्री भट्ट देव आचार्य के एक यही आशा केवल चित्त में को कि मैं धूल दूषित हो जाऊं वृंदावन की रज में रजवन के मिल जाऊं अब आप विचार करो क्या तुमको स्पष्ट आज्ञा करे कि आप कुल लर्भ रज का प्रयोग करो बर्तन रज का अरे वो कहते सर्वस्व आशा एक ही बात की केवल रज में धूल में दूषित हो जाना है जय श्री भट्ट धूल घूसलतन ये आशा यह आशा पर स्वामी तो जी के परिकर में तो आप देखते हैं ब्रमाण्ड और हित महाप्रभु ने तो स्पष्ट का कहना तो चाह रहे प्रियाजु की महिमा को राहों को काहू मन दिए मेरे प्राण श्री श्यामा शपथ करो त्रण छिये ये पद है लेकिन जब एकदम महाप्रभु को इस बात की याद आई कि इतनी बड़ी निष्ठा मेरे प्राण नास कैसे आएगी तो उनका जय श्री थरिवश अनत सचुना ही बिनिया रज ही बिना इस रज का सेवन किए कोई इस सुख को नहीं प्राप्त कर सकता कौन से सुख को मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तरण वृंदावन में किसी भी संप्रदाय के हो अगर ये सर्वस की बात कि हम रस मार्ग के नहीं तो इस मार्ग में आ जाओ निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम संदर्शनम अनु्र जाम्य हम नित्यम पुए यत्यंग देभि जो निरपेक्ष है जो मुनि है जो शांत है जो समर्शी है जो महापुरुष निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं उनकी चरण रज लेने के लिए स्वयं भगवान पीछे पीछे घूमते हैं और सारी वृंदावन के चरण प्रभु की ना मानो तो जब से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई जब से प्रभु की लीला हो रही जब तक होती रहेगी न जाने कितने प्रेमी महापुरुषों के आंसू और रज इसमें मिले हुए हैं जिस रज के लिए भगवान कह रहे कि मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं कि उनकी रज पड़ जाए तो मैं आनंदित हो जाऊं पवित्र हो जाऊं भगवान स्वयं पूर्ण श्लोक अच्छी जो अपनी महिमा में स्थित रहते हैं वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं उनके पीछे घूमता हूं ना मानो प्रिया प्रीतम की रज ना मानो कि हमारे संप्रदाय में नहीं कहा तो भागवत धर्म के तो हो निवृत्त निकुंज से परिचय नहीं तो भागवत से तो परिचय है भक्त तो हो भगवान तो मानते हो तो स्वयं भगवान कह रहे निरपेक्ष शांतम निर्वयरम श्रम दर्शनम अनुप्रजा पुये निथ्यम पुए मैं स्वयं ऐसे भक्तों की रज से अपने शरीर को अभिषिक्त करना चाहता हूं भगवान कह रहे हैं जब रहुगढ़ की पालकी उठाई श्री भरत जी ने जड़ भरत जी ने उसने बड़ी डाक फटकार लगाई महापुरुष जयभत जी की करुणा उदय हुई और उसको उपदेश किया रहुगण को रहुगण ने प्रश्न किया कि ऐसा विशुद्ध बोध जो आप विशुद्ध ज्ञान चर्चा कर रहे हैं ये विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं ये मेरे हृदय में कैसे आवेगा तब तो उन्होंने कहा रहुगणित तपसा नयासी न चेतजया नूपणा गृहद्वा न छंदसा नीव जला निः सूर्योग बिना महात्पाद रजोभिषेकम बिना महापुरुषों की चरण रज से अपने को विशिष्ट किए कोई इस विशुद्ध भागवत धर्म को नहीं प्राप्त कर सकता कोई ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता हिरण कश्यप जी से पूछता है कि तुझे ऐसा ज्ञान कैसे हुआ तेरे हृदय में ऐसी हरी प्रीति कैसे किसी के सिखाने से हुई या स्वयं से हुई है प्रहलाद जी उत्तर नैसाम मतस्तावधर इस पर सत्या अनगमो यदर्था महिषाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनावी तयावत जब तक महापुरुषों की चरण रज ऐसी अपने को अभिषिक्त नहीं किया जाएगा जैसी मेरी मति वैसी मति नहीं हो सकती ये मति सिर्फ महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक से ही होती है प्रहलाद जी की जैसी भक्ति चाहनी है तो महापुरुषों के चरणों के अभिषेक ये एक दो नहीं अनंत महापुरुष हो गए वृंदावन धाम में और होते रहेंगे ये जितनी भी रज आप देख रहे सब महापुरुषों की चरण रज है किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं कहीं से भी रज उठा के लगा लो सब महान प्रेमी परम हंसों की ये चरण रज है विश्वास करो जब तक तो विश्वास नहीं करोगे बात नहीं बनेगी यदि भागवत धर्म को प्राप्त करना है भरत जैसी जड़ भ्रत जैसी स्थिति प्राप्त करनी है ज्ञान की पंचम भूमिका पर स्थित होना छठी भूमिका श्री सब देव भगवान की अगर इस तरह की भूमिकाओं पर ज्ञान की भी चढ़ना है तो रज का सेवन करो अगर प्रेम की भूमिका पर चाहे वो दास्य का भाव का प्रेम हो या सख्य भाव का प्रेम हो या वात्सल्य भाव का प्रेम हो या गोपी भाव हो या सहचरी भाव कोई भी भाव हो इस रज का सेवन करो रज ही एक ऐसी परम सामर्थ सालनी शक्ति है जो हमारे हृदय में महान प्रेम को उदय कर दे। तुम्हें जो भाव चाहिए उस भाव के लिए सहज का सेवन जरूरी है। अगर कोई संप्रदायवाद से इस इसज से बचना चाहे तो हम तो कहते हैं कि हमें प्रमाण दो कि आपके आचार्य ने मना किया है की कि वृंदावन की रज का सेवन न करना भागवत गीता और जितने महापुरुष हुए आज तक सब ने इसी बात को स्वीकार किया है की कि जब तक महापुरुषों की चरण रज का सेवन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी हाँ बंदो गुरुपद पद्म पर आगा सुरज सुभाष सरस अनुराग गुरुपद रज मृद मंजुल अंजनी अमीमूज दिर्घ दोष विभजन जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहूं वेदहूं जे गुरुदेव भगवान की चरण रज से अनुराग करते हैं लोक में उनका यश और जीवन सुख में व्यतीत होता है और परलोक में उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है प्रिया की प्राप्ति होती है जय गुरु चरण रेणु सिर धर तेजम सकल विभोवस करहीं कहा वर्णन करूँ कौन ऐसा संप्रदाय कौन ऐसा भक्ति मार्ग कौन ऐसा भक्त जिसने चरण रथ की महिमा का वर्णन न किया हो जय गुरु चरण रेणु सिर धर तेजम सकल सकल विभोवस कर समस्त वैभव लोक का और समस्त वैभव परलोक का उनके अधीन हो जाता है जो गुरुदेव भगवान की चरण रथ को रोज मस्तक पर धारण करते हैं सारे जगत के गुरु भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण के गुरु प्रियाजू और प्रियालाल को दोनों को जो आह्लादित कराते हैं वृंदावन धान में ऐसे रजकों की चरण रज विराजमान है अब हमको और क्या चाहिए रज रूपी संपत्ति प्राप्त हो गई हमें और कोई साधना नहीं चाहिए हमें और कोई ज्ञान नहीं चाहिए हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए सद्यु वसीकरण चूर्ण मनंत तम राज चरण रेव मनुष्य मरा जो इस रज का ले लिया किसी का साफ नहीं लागू होता उसके ऊपर ध्यान रखना कोई श्राप दे जा तेरा ऐसा हो जाएगा चट्ट रवि उठाओ और अभिषेक कर लो खत्म साफ का प्रभाव किसी का साफ लागू नहीं होगा दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप अपने आप नष्ट हो जाएंगे आप रज का सेवन कीजिए कोई भी महान रोग प्रारब्ध के उप्रारब्ध के प्रभाव से प्रकट हुआ है आपको हिला नहीं सकता आप आनंदित रहेंगे अब समय रोग का प्रभाव आपके ऊपर लागू नहीं होगा आप रज लगाइए साफ ताप रूप शोक कोई भी ऐसी हानि नहीं जो आपको शोक पहुंचा सके यदि परम लाभ ये रज का सेवन करते हैं, विश्वास किसी है। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो श्री बिहारेन्दे जी ने ही पीछे वर्णन किया है ये रज की बात तो हम आपको बता रहे हैं पर विश्वास की बात को देख लीजिए उन्होंने कहा विहारी दास को बकिमरे धर्मी मिले तो बोल अति महंगों हो लगे गरज वस्तु को मोल कह रहे हैं कि यदि गाहक हो तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है और गाहक न हो तो वस्तु पड़ी रहती है उसका महत्व नहीं होता आपके अंदर यदि भाव होगा तो वृंदावन की रज का प्रभाव आपके ऊपर लागू हो जाएगा यदि भाव नहीं है ना तो इस रज में रहते हुए भी, भी आपको आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा जो पे वस्तु को, को गाह खू हो वाक्य लेवे की चाहना करे तो बाजार में जहां बहुत सी बाट बहत होई कहा जा मार्ग में बहुत लोगन की आवाज़ आवाजाही होई डोला फिरी भीड़ भाड़ हो ही जाएगा जो वस्तु वहां बिकत होएगी ताही को देखेगो और ताही को भाव पूछेगो श्री बिहार इंदी जी परन्तु गाहक बहती बाट बाजार में भले ही डोलवो फिरवो करे सौदा तो वाही हाट पर बनेगो जहां भली कहिए चोखी तो वस्तु होएगी और भले भाव सो मिलेगी कह रहे हैं कि लोग वहीं जाने की कोशिश करते जहां वो भीड़ होती है क्या बिक रहा है और जहां भीड़ नहीं होती लगता है कि यहाँ तो भीड़ ही नहीं तो यहाँ का माल कैसे ठीक होगा बोले हीरा जवानात की दुकान में कोई भीड़ थोड़ी होती है। आलू बैंगन लेने वालों के यहाँ तो भीड़ मिलेगी दौदा। हीरा जवानात खरीदने वालों के यहाँ थोड़ी भीड़ होगी क्योंकि उसके लिए तो कोई विशेष चाहिए खरीदने वाला सी बीहार इंदिर जी वर्णन करे जहां भली कही चौखी तो वस्तु होएगी और भले भाव तो मिलेगी ऐसी को रस की जिज्ञासा की चाहे तो जहां बड़े बड़े विद्वान पंडिताधिकंज पे दम्भी पाखंडिल पे, बड़े बड़े ज्ञानी पे जिज्ञासिर पे जाके वहां भीड़ भाड़ हो वहां जाने की कोशिश करेंगे। बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। चलो ज्ञानी भी ले विद्वान ने तो पाखंडी हाँ, तो है। बहुत बढ़िया हाँ हमने देखा मतलब दोस्त मुझे की बात रही बैठे थे वो दौड़ के बोले महारा कुछ भगत आ रहे जय जय जय जय महाराज जी ध्यान में दूसरे द्यान द्यान द्यान द्यान। द्यान। अब वो बिचार है सीधे साधे वो हम अब थोड़ी देर में महाराज जी महाराज बड़े धीरे से आप खोल रहे हैं हम तो वही आश्रम में रहते थे ये दोस्त की बात आनंद का विषय कि दम कैसे अपना राज्य करता है देखो दूसरे से धोखा नहीं कर रहे अपने आप से वो आएगा बेचारा क्या देगा लाख दो लाख दस लाख बीस लाख अरे गोविंद तो अपने आप देने के लिए तैयार है उनसे तो धोखा कर संसार क्या देगा बोले वही भीड़ लगती है एक संत भगवान के दर्शन हुए वो ऐसे कर देते थे जिस इत्र की खुशबू चाहो आपको सुभा दे ऐसे करते थे बोले केवड़ा की के। तो ऐसे क्या पूरा वातावरण केवड़ा में हो गया अरे पूछो यूट्यूब पर लिख था तो ये सब ये सब बेकार किससे कोई लाभ कर हाँ हमें प्रिया प्रीतम की खुशबू ऐसी सुहादो के और कुछ सुनाएगा कोई और कोई खुशबू पसंद करे तो आप जाने वो केवल रज करेगी या इस रज के रसी करेंगे दूसरे में ऐसी सावर्थ नहीं तो जहाँ आलू भाटा बैंगन ये सब बिक रहा है वहां तो भीड़ मिलेगी लेकिन हीरा जवाहरात की दुकान में थोड़ी भीड़ मिलेगी ऐसे ही दम्भी पाखंडियों के यहाँ भीड़ों की ज्ञानियों के यहां पंडितों के यहां जिज्ञासुओं के यहां से भीड़ मिलेगी लेकिन प्रेमियों की भीड़ थोड़ी होती है होमगार्ड भर्ती करो तो हजारों तैयार हो जाएंगे मिलिट्री वाले उनमें कम होंगे और कमांडो तो हजारों मिलिट्री वालों में कोई एक दो थे सब तो कमांडो थोड़ी होते ऐसे वृंदावन का जो प्रेम रस है ना ये हाई लेवल की बात है लेवल की बात इसमें थोड़ी सब संप्रदाय भगवत ऋषि जी ने कहा है संप्रदाय नवधा भगती वेद सुरसरी नीर बोले वेद और संप्रदाय आदि की उपासना और भक्ति नवधा आदि ये सब क्या गंगा की धारा है जो चाहो बूता लगा सकते हो लेकिन बोले ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर है सिंहिन को छीर रुपये कुंदन के वासन कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन किसी और किस सामर्थ्य सिंगिनी के दूध को झेलने की वह तो स्वर्ण के पात्र में दुआ जा सकता है बच्चा के पेट में समझ में आ गया स्वर्ण का पात्र का मतलब साधन के द्वारा ऐसी उच्च कोटि की ललिता विशाखा विशेचरियों के भाव को प्राप्त हो जाना किसी की सामर्थ्य नहीं भगवान शंकर की भी सामर्थ्य नहीं भगवान ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं नारद जी की भी सामर्थ्य नहीं सरंग की भी सामर्थ्य नहीं तो और की तो बात जाने दो पात्र बनने की तो लालसा खत्म कर दो तो क्या करे बोले कह बच्चा की पेड़ बच्चा बनने के लिए कोई भी पात्रता की जरूरत नहीं बस ये इतना इतनी आवश्यकता आश्रय सिर्फ आश्रय कोई बात नहीं बेट आश्रय तत्व तो, पूर्ण आश्रय और आश्रय में आप कैसे हो ऐसा आज तक हमने विचार नहीं देखा आप चीज सुधरा छात्र भजती इमा विभाग साधु रेव सम्म आप कह रहे हैं मैं उसे साधु मानता दुनिया मानता है दुराचारी तो क्या फर्क पड़ता है आप कह रहे हैं जिनसे हमारा संबंध है जिनके हम आश्रित कह रहे हैं जिनके हम आश्रित हो रहे जिनके हम चर्चा कर रहे वो कहते हैं साधुरी समबसिता ऐसा आप ही सम्यक व्यवसिता ऐसा बना देते हैं उसको अब तीस सुधरा चारू भजते वाम मात्र समझ लो केवल आश्रय की जरूरत केवल जो पांच हजार वर्ष पहले दिव्य महापुरुष आश्रय लिए बैठे वही आश्रय तत्व तो आपको अभी इसी सेकंड में मिल जाएगा इसी सेकंड में जो उनकी पांच वर्ष की साधना के बाद जिस तत्व का अनुभव किया वो अभी एक सेकंड में हो जाए मात्र आश्रय ले लाए बोले समझ में भाषा नहीं आई साधन बताओ आश्रय का रोज रज लगाओ रज के पात्र में पाओ रज के बिछौना में सो और वृंदावन की रज की ही आशा करो फिर देख लो आपके हृदय में आश्रय तत्व प्रकट हो जाएगा प्यारी जीव के चरणार्विंद गोरे चरणारविंद स्मृत होने लगेंगे हृदय में श्री राधकार स्मृत में विश्वास करो कि अहंकारी जी ये बात समझ नहीं पा रहा है मात्र केवल अहंकार के कारण तो बहुत जहाँ भीड़ होती है तो ऐसा मत मान लिया जाए कि वही वस्तु बिका रही है वही बहुत बढ़िया कीमती थी बोले इस दुकान में बहुत भीड़ हो सकता है जिसमें एक भी आदमी ना असली माल वही बिक रहा हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये संसारी आदमियों के पास वो ज्ञान थोड़ी वो बात थोड़ी किस समझे तो ऐसे एक भेड़ कूद गई जाना तो चाहे एक लाख भेड़ वही कूद जाएगी वहीं से चले तो देहाती भाषा हिंदुस्तान, भेड़िया दस्ता बोले चाहते भेड़ी खुद गई वो उसको अपना विवेक नहीं लगा कि ये भेड़ जाकर के कूद रहे तो मरेगी जा था पानी है वहां उसको तो वो एक गई तो वह सब चले जाएंगे ऐसा बिहारी इन देव बड़े अक्खड़ प्रवक्ता हैं श्री बिहार इनदेव जी श्री भगवत रसिक बड़े विचित्र विचित्र शब्दों का प्रयोग किया वो सुड़ जाएगा अगर उनकी वाणियों का गाल किया जाए ऐ बिहार इनदेव जी और श्री भगवत रसिदी जगत में पैसा नहीं कि की और पैसा बिना गुरु को चेला खसम छाड़े राव भगवत और आगे की और बातें बढ़ी हुई महापुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष होते है ना उनको तो फर्क थोड़ी पड़ता संसार क्या कहेगा महाराज तो वर्णन करे हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ देखो देखेगो तहा ही जाएगा और कहा वस्तु को पूछते फिरेगो परंतु जो निर्मल रस बिना भाव पूर्वक पाए वापो सौदा कैसे बनेगो? ये रस ठोर ठोर गली गलियान में थोड़े भी तय है ये बहुत मार्गन में बहो नाही फिर है जो जहां चाहो तहां मिल जाए या की ऐसी बात ना है बिहारी देव जी कह रहे जो वृंदावन का प्रेम रस है तुम जाओ बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष है तो ऐसा थोड़ी उनके समीप जाओगे तो आपको प्रेम रस मिल जाएगा ना ना ना ये बहुत बड़ी दुकान है खूब बहुत सोना चांदी लगा हुआ लेकिन हमें चाहिए इत्र गुलाब का तो वहाँ थोड़ी मिलेगा बहुत बढ़िया दुकान लेकिन इत्र की दुकान में जाओ तो बोले जहां प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिक महानुभाव है उन्हीं के संग में उन्हीं के पास बैठने से प्रेम रस बढ़ेगा या कि प्रापति स्थान जब ग्राहक निश्चय कर ले जब ग्राहक निश्चय कर ले के मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेमरस प्राप्त करना है हे करुणाम परम सत्ता स्वरूप भगवान हम आपकी निकुंज उपासना करना चाहते हैं तो तत्काल किसी नि, निकुंज उपासना का रूप धर के आपका हाथ पकड़ लेंगे आप पुकारो आप ग्राहक बनो वो आपको उसी बाजार में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ जरूरत है वो परम तत्व सबकी व्यवस्था में लगा हुआ है कौन वस्तु बाजार में दुकानन में कौन वस्तु जौहरी के निज स्थानन में कौन कहाँ बिके है वाको मूल तूल महंगाई सहंगाई कौन प्रकार की है कौन कासों प्रापित हो सके है तब तो वांछित पदार्थ हाथ आवे वो सोई विस्तार सो कई साखिन में यहाँ पर कहे है विशेष रस के भेद से कह रहे बहुत सोच विचार कर, उसी को दुर्दाजी कह रहे इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रस रसरी तहानसंको है मिलिए तीन करिए प्रीति एक हमारे राधावल्ली भी थे और है थे क्या है वो किसी ज्ञानी संत के महिमा बता दे बुद्धि नहीं है महिमा सुनी बहुत अच्छे संत पहुंच गए बस महाराज हम आपकी शरण है राम, के तो राम जी के उपासक तो तो के तो रामदास कृष्ण जी के उपासक कृष्णदास और शिव ओम के यहाँ पहुंच गए तो शिव ओम बोलने लगे ये ऐसे प्रेम रस प्राप्त नहीं होता अनंत निष्ठा से अब वो हमसे आके बोले महाराज निज मंत्र के आगे अगर ओम लगा दिया जाए तो बोले हमने कहा भैया हरिवंश मापुर से फोन से बात करो यहाँ जो अभी तक निवृत्त निकुंजी का मंत्र दिया उसमें एक त्रुटी रह गई ओम नहीं लगाया हम कहू से तो बात करो ना क्योंकि हम ओम से आए हैं से भी आए अब हम पीछे लौटने वाले तो है नहीं ओम क्या है प्रियाजू की मूकरो की झनकार से आ उमा का प्रागट हुआ जो ओम प्रणव है वो जिसे उदगीषद भाषा में कहते हैं वो ओम प्रियाजू की नूकरों की झनकार से है अब जो केवल ओम को जानते हैं उन नुपुरों की झंकार को क्या जान पाएंगे जो नुपुरों की झंकार को जाने ओम को भी जानते है नूपुर को भी जानते हैं। ध्यान रखना जो प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए उनको पता है उन कहाँ से प्रकट हुआ जो केवल ओम को जानते हैं वो सर्वस्व उनको मान लिया है लेकिन जो प्रियाजी को जानते हैं वो उनको भी जानते प्रियाजी को भी जानते है उनके चरणार बिंद को भी जानते है अब जो केवल ओम को जानता है तो तर्क करेगा ही करेगा कि राधा रानी श्रीकृष्ण की पत्नी उनके पहले पायलों की झनकार से वो प्रगट हो गए। अब वो क्या जाने कि क्या चीज है यहाँ क्या वस्तु है इसीलिए जिस भाव की उपासना वाला साधक है उसको अपने भाव की उपासना वाले रस्कों से मिलना चाहिए नहीं तो मौन रहना चाहिए वार्ता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल सत्य समझ लीजिए अगर आप जरा भी ऐसा करेंगे तो भाव में अंतर आ जाएगा और उपासना खंडित हो जाएगी श्री बिहारी जो महाराज के उपासक जब मिलते थे तो जब रोटी मांगने जाते थे तो कहते थे बाबा जय बिहारी जी तो हमें हमारा ऐसा सुधा है कि हम जय बिहारी जी की कहते जैसे उनका जय जै बिहारी जी तो जय बिहारी जी अब कोई कहते राधावल्लभ जी होगी तो बिहारी जी तो कौन है राधावल्लभ जी तो है और कोई दूसरे वृंदावन बिहारी कौन है अरे वो अलग अलग सखियों की कुजों में अलग अलग रूप धारण किए हुए विराजमान है है तो हमारे ही प्रभु दूसरे थोड़ी है जिसकी समझ में ना हो अपना तो लड़े झगड़े हमारे प्रभु अलग अलग सखियों की कुंजों में बैठे हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको ये सिखाया है। रूप जी की कुंज में सनातन जी की कुंज में स्वामी जी की कुंज में हमारे ही प्रिया प्रीतम अलग अलग नामों से राधा दामोदर नाम से विराजमान है कहीं राधा मदन मोहन नाम से कहीं राधा बाक्य बिहारी ऐसे विविध रूपों में वृंदावन में और कोई है क्या वृंदावन में तो एक ही है बस हमको उसी भाव से रहना है उसी भाव से देखना है एक दिन मिले बोले बाबा नारायण नारायण नारायण बिहारी जी के वो जो जो उदय बिहारी जी को बोलते हमका रुको महाराज जी को <laughs> रुके तो हमने प्रणाम किया हमका जी क्या बोले आप बोले नारायण नारायण नारायण हमका ये कहां से आ गया बोले आसारम बापू का प्रवचन चल <laughs> रहा <नारारा जी। laughs> उनसे तो कुछ नहीं कहा लेकिन मन में हमारे लगन देखो कैसा संघ का प्रभाव होता है बिहारी जो क्योंकि वो बोले तो गलत नहीं बोले नारायण नाम है पुत्र के बहाने से उच्चारण कर लिया परम पद को प्राप्त हो गया अजामिल कोई साधारण नारायण नाम है लेकिन भैया हम जिस मार्ग के उपासक हैं जिस रस के उपासक हैं जिस नाम के उपासक हैं जिस रूप के उपासक हैं हमारे पति का भाई बहुत सुंदर है बहुत विद्वान है ज्ञानी लेकिन हमारा पति थोड़ा कम गोरा है थोड़ा मूर्ख भी है तो हमारे लिए तो हमारा पति ही सर्वस्व है यद्यपि महादेव अवगुल भवन और विष्ण सकल गुल खान जाकर मन जयते ही सन यहाँ तो रचना कटो जो अन्य रटो राज्यम की सिवा और बाणी से कुछ निकले तो जवान काट दी जाए यहाँ ये निष्ठा है रचना कटो जो अन अन्यटो फुटो नैन श्रवण फुटो ये प्रेमियों की भाषा है सबकी समझ में नहीं आएगी ये प्रेमियों की भाषा सब था मिली एक सो ज्ञानी की सी रीति भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति बहुत जल्दी संघ का हमारे अंदर रंग चढ़ता है जब तक निष्ठा प्राप्त न हो जाए तब तक, तक साधक को अपने उपासक की ही प्रसंग करना चाहिए अपनी उपासना के ही उपासक का संग करना चाहिए नहीं तो रंग बदल जाएगा श्री बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल अति महंगो सों हो लगे गरज वस्तु को मोल श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं कि बहुमूल्य पदार्थ रत्नादिक है जिनके पास वो जौहरी बाजार में सैंपल देते नहीं भूमते सैंपल तो कैसे वो सैंपल दे रहे थे कि देखो थोड़ा हीरा देख लो थोड़ा जवाहरत ऐसा वो तो अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते और कोई आ जाए तो आ जाने तो, तो कोई प्रचार प्रसार थोड़ी जौहरी प्रचार प्रसार थोड़ी करता असली हीरे या जवहरात या स्वर्ण की आभूषण पहनने वाला सीधे जवहरी की दुकान में जाएगा सब्जी वाले क्या नहीं खड़ा होगा ऐसे ही जो महाप्रेम रस के उपासक जो है वो खोजते रहते हैं जहां जहां पी की बात सुने तीन, गैनन, वो उस रास्ते को खोजते रहते कि हमें श्यामा श्याम की कोई बात सुना दे हमें श्यामा श्याम के रस की कोई बात सुना दे ये जो जौहरी होते बड़े मिजाज के होते बड़े मिजाज वाले मतलब अकड़ू स्वभाव के वो ऐसे थोड़ी कि वो अपनी स्थिति है की मूरति नैनन बसे तेरस राय सवाये ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाये और न कछु सुहाय फिरे अपने मत yeah. है सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास ये बड़े मिजाज के होते है जैसे भी लंगोटी भी पटी हुई है साठ गाठ को पीड़ में इंद्र बापुरों को लंगोटी भी साठ जगह से पटी साठ जगह से मतलब लेकिन इंद्र बापुरों को बेचारा इंद्र के सामने क्या है बड़े मिजाज के होते ये जो रसिक जल होते ना बड़े मिजाज के होते है इस रस के जाके बलगर्भ भरे जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास सेव डरे लोक वेद कर्म धर्म छार मुक्तिचारी प्रियाजु के गर्व में भरे हुए धसक में धन में पड़े फटे पुराने कपड़े पहले हैं भिक्षावी साल ठीक से एक एक दिन में नहीं मिलती दो दिन में तीन दिन में अगर मिल गई तो पेट में डाल लिया और इंद्र आदि देवता उनकी सेवा करने के लिए ललचाते हैं और वैसे ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं इतने बड़े मिजाज के ठाकुर जी को आशीर्वाद दे और पूछते बोलो लाला आपको क्या सेवा चाहिए हे लाल जी जो आदेश करो क्या सेवा करो मांगना और है तो खत्म हो जाता है यहाँ मांगना गिर आना ये देवा है भुगत है दे न जा न जा चही चाहिए कबो कछु तुमसन सहज सने बसो निरंतर सास उ बड़े मिजाज के होते हैं लोगों की नजर में आता बड़े घबंडी होते हैं yeah. ऐसा हमसे कहा गया कहा भी गया है किसी रसिक महान के लिए कि वो किसी से बात नहीं करते देखते नहीं हमें लिखता अपने अभिमान में रहते तो हम आपने ठीक पहचाना वो, yeah. वो, yeah. yeah. yeah. yeah. वो अपने अभिमान में रहते अभिमान yeah. में नहीं रहते वो लोकाभिमान में नहीं रहते वो अपने अभिमान में रहते हैं इसमें लिखा फिर मूर्त बसे रस राय सबाय लच्छन उसने प्रेम किए और न कच्चो सुहाय और न कच्चो अपने मत बातों एक बार हमारे महाराज जी वहां मानसरोवर गए हुए थे हमारे पूज्य जनों में से कोई वहां बैठा था तो महाराज जी नेत्र नीचे किए थे और जब ध्यान में होते तो नेत्र लाल हो जाते हैं तो उन्होंने आज हमसे पूछा बाबा हमारे गुरू जी का नाम ले बोले कोई नशा करते हैं क्या हमका क्यों आज बोले नेत्र उनके लाल लाल थे न किसी से बोलना न देखना न बातचीत न सम्मान न ऐसा हो थोड़ी देर नोट के चल दी तो मुझे लगा हर समय नशे में रहता है उनका ठीक पहचाना नशे में रहते हैं तो बोले कौन सा नशा करते हैं उनका प्रियाजू के चरणार्विंद जैसे थरिवंश निकट दासी जल लोचन चशक रसासों रसास वो निरंतर प्रियाजी के चरणार्वन के रसास में उन्मत्त रहते उनको और एक बात बताए जब रस की अंदर ताल करण उठती है तो ऐसा भूल जाता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बुद्धि लड़खड़ा जाती है जिस दिन कभी रस छूने लगती है बुद्धि में तो सत्संग भी गड़बड़ा जाता है तो क्रिया चलाती है इसलिए नहीं बुद्धि की सामर्थ्य नहीं रहती तो कुछ कर सके व्यवहार बिगड़ जाता है निश्चित बिगड़ जाएगा जिस क्षण प्रेम रस का प्रादुर्भाव हृदय में अपना प्रभाव छालेगा तो व्यवहार बिगड़ जाएगा व्यवहार नहीं बनने वाला सामने वाला आया उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कैसा स्वागत करना सब अपने आप विस्मृत क्योंकि सारे यंत्र विकार हो जाते अंतरण जो है वो पूर्ण रूप से पंग हो जाता है उसमें सामर्थ्य नहीं रहती तो बड़े मिजाज के महापुरुष होते हैं जो इस रस के रसीदे होते हैं, ना प्रियालाल के बड़े मिजाज के जब देख ले कि ग्राहक को अतिशय लाभ है चाह है और या की गरज है बहुत समझ तभी तो कभी कभी हम कहते हैं कि जब उपासक को देख करके संत महापुरुष सहज हो जाते हैं तो उनका वक्मान करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि अब जैसे किसी को ऐसे उच्चिष्टामृत लो तो उसका महत्व तो नहीं जानता जब हजारों बार नाना करके दौड़ा उसको फिर इतना दे दो तो लगे अह अहो भाग्य आज मुझे उच्चिष्टामृत मिला हजारों बार वो प्रश्न करे लेकिन चुप रहो फिर कभी थोड़ा बोल दो तो लगेगा हमारे अहो भाग्य कभी किसी से बोलते नहीं देखो बोल दे और अपने आप बुला कर उसको कहो ना कि देखो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रज ही साधन है वो उठेगा और झलिया के चला जाएगा ये, रादा, ये रादा, तो जब जब तो भाई लगे ही रहते है। तो वही ये जब इनके पास जाओ तो लगे ही कुछ वहां जाने मुश्किल जाओ तो शुरू कर देंगे प्रिया प्रीतम ऐसा ऐसा ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब देख ले की ग्राहक को अतिशय लाभ है चाह है एक बार श्री कबीरदास जी के पास एक भगत जी गए और बोले मोको हरी सोम मिलाई दे महाराज आप बड़े सिद्ध महापुरुष हो मुझे हरी सोम मिलाई दे उन्होंने कहा अच्छा बड़ी शीघ्रता से मिलना चाहते हो बोले हा महाराज मुझे बस मुझे भगवत प्राप्ति करा दो तो उन्होंने कहा इतनी सामर्थ हम में तो है नहीं सदन कसाई में है बड़े सिद्ध संत है वास्तविक सदन अपने रोज कीर्तन करते हैं उनके नाम का आता है भक्तना। तो उन्होंने कहा तू सदन कसाई के पास जाओ वो तत्काल आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे तो सिद्धों के टेलीफोन अलग होते हैं तो उनको तो उधर तो भेजा सदन कसाई से बात कर कि भगवान की प्राप्ति करने आ रहा है आप इसको हम इसको उनके पास जाओ वे हरीशोर बेग ही मिलाए देंगे वो उनके, उन पर गय आय के अपनी सब बात व्यवस्था कही कि हम हरी की प्राप्ति के लिए व्याकुल हरी प्राप्त करना चाहते चदन जी बोले बैठो हम तो को अब ही हरी से मिलाए दे बस दुकान के भीतर गए और बगुदा उठा लाए बगुदा कहे पशुओं के काटने का औजार लाए के और बड़े से पत्थर में टेवे सुबह अब तो महाराज वो बैठे बैठे वैसे परेशान हुए कि मतलब तो उन्होंने कहा कि आप तो हरी प्राप्ति की बात कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं बोले गड़ासा टे रहे बोले किसके लिए बोले आपके लिए बोले हमें गड़ा बोले हरी की प्राप्ति करनी है ना आपको तो अभी बस एक ही गड़ा में आपको हरी की प्राप्ति करा देंगे वहां को तो पाथर पे पहनौ करने लगे वो जो हरि प्राप्ति के तह कबीरदास जी में भेजो बोले काम महाराज ये अपनो काम पीछे कर लीजियो पहले मोको प्रदेश करो सदन बोले कि तेरे ही लिए तेरो ही काम तो करो यार यासो तेरो मूल काट के तुरंत हरी से मिलाओगो ये कह के फिर बुगुदा अपनोदा बगुदा अर्थात अवजार पे वो धीरे से अवसर बचाए के पहले के भागे और कबीरदास जी के पास बोले बुरा फसा दिए हुए तो भाग तो के चले आए तो काट के फेंक देता कसाई के हाथ आपने वह, वह भगवत प्राप्ति वहां तो जीना काट दिया जाता उनका क्या कहा सदन ने तो उन्होंने पूरी कबीरदास जी उठे और नाचने लगे बोले आ हा कितना सुंदर भगवत प्राप्ति का उपाय उन्होंने बताया उनका अब ये भी बावरे सी बात कर रहे संतो की भाषा सर कबीर जी वा की सब व्यवस्था सुन के हर्षित होकर नाचन लगे और वासो बोले अरे मूरख हरि को मिलवो कहा सहज है मूल काट के जो आपे नाचनो चाहे वो हरि को प्राप्त होए हाँ। अर्थात तैने प्राण समर्पित किया कि नहीं ये देख भी तयोग बड़ा सा उठ काट थोड़ी देते ये देखने के लिए तूने प्राण समर्पित किया कि नहीं ध्रुदास जी पद में गान करते हैं कि बड़ा महंगा है हरी का प्रेम यदि गर्दन काटने से मिल रहा हो तो दौड़ के ले लो कहीं दूसरा का न पहुंच जाए कवि ध्रुदास जी ने पद में गान किया है आहा, दास जी ने कहा मूरख तुझे हरी की प्राप्ति की जो चाह है वो अभी नहीं है। यही देखने के लिए सदन ने वो लीला की थी अगर तू कहते थे, थे कि हाँ हाँ मुझे हरी चाय काट तो मात्र ये कह रहे मात्र से तुझे भगवत साक्षात्कार करा देते सदन जी सिद्ध महापुरुष थे कोई साधारण थोड़ी थे कविदास कविदासन इसीलिए उनके पास भेजा था इसीलिए नारायण स्वामी बड़े बड़े संतों ने यही कहा है कि हरि किसी, किसी उपासक को गुरु जी के दर्शन हुए इसके बाद वो हमसे प्रश्न करते और किसी महापुरुष के बदलाव के और ये लोकी बाटा खरीदने वाली बता रहे थोड़ी है अरे जहां हम जुड़े समर्पित हो गए बस अपना तन मन प्राण समर्पित कर दिया वही अनुभव हो जाएगा भागने से थोड़ी जाए यहां भागो वहां भागो वहां भागो, भागो भागते भागते क्या मिलेगा भागते भागते भागते, भागते रहोगे कुछ पुर। निष्ठापूर्वक जम गए चित्त समर्पित कर दिया प्राण समर्पित कर दिया नहीं मिल गए अपने शरीर से अपने तन से अपने मन से अपने प्राण से अहम भाव हटाना ही है भगवत प्राप्ति चलते प्रिया प्रीतम के प्रेम को लेने के लिए ले, पास में पैसे नहीं एक कैसे बात तो उत्तम दास जी के पास वहां बंसीवट में कोई गए और बोले निकुंज की बात सुनाओ बोले कितना नाम जब करते हो अब क्यूँ बोले चतुराशी जी का कब कब पाठ करते हो कितना करते हो कौन सी वाणी के बोले नहीं बोले जेब में एक घेरा ने चले है हीरा जवाहरतरी जाओ आपसे प्रिया प्रीतम जी निकुंजी की बात सुनने भजन में एकदम लति नहीं निकुंजी की बात कैसे समझ में आ जाएगी देखो यहाँ प्रभु कोई लायकात नहीं मांग रहे पर एक बार जरूर मांग रहे हैं मेरी शरण में मामयुग्रपद देते माया में काम करते मामयुक्प एक बार अब इसमें ऐसा नहीं कि फिर इधर झाक उधर झाक इधर ना स्वीकार कर लिया बस अब हमें नरक स्वर्ग अपवर्ग की चाह नहीं जिसे हमने स्वीकार कर लिया बस कर लिया एक एक स्वीकृति में पूर्ण निष्ठा हो जाए उसे भगवत प्राप्ति घूर थोड़ी है भागते घूमते रहो तो भागते घूमते रहो जितनी चित्रवर्ती चंचल करोगे उतने संसार मिलेगा भगवान तो मिलने वाले हैं दास जी ने कहा भगवत प्राप्ति की लालसा ले जा चूक गया सदन जी तुझे भगवत प्राप्ति ही कराना चाहते थे गुरु गोविंद सिंह को जब बहुत भक्तों ने प्रेरित किया कि स्वतंत्रता चाहिए तुमका हम तुम्हें देंगे स्वतंत्रता तुम हमें खून दो हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे पर्दे के पीछे व्यवस्था रखी थी सामने से कहा जो अपनी गर्दन कटवा दे मैं उसे स्वतंत्रता प्रदान करू हे कोई हमारा ऐसा सहयोगी समर्पित चित्त वाला पूरी भीड़ में खड़े हुए ले गए पीछे बकरे पुपाटा खून की धार निकली, सबको दिखाई दिया कि गड़ा सा चलाओ मार दिया गया उसको तो पीछे खड़ा कर दिया बोले और कोई है सभा में जो हमारे हमें खून दे हम उसे स्वतंत्रता देंगे हम उसे विजय प्रदान करवाएंगे ऐसे कहते पूरी सभा में करोड़ों की सभा में पांच खड़े हुए पांच निकले पर्दे के पीछे हर बार जै जै। फिर जब पांच के बाद कोई छठा नहीं खड़ा हुआ तो पांचों को निकाल के लाए पर्दे पर बोले पंच प्यारे ऐसे इन्हीं की कृपा से सबको विजय प्राप्त होगी सबको स्वतंत्रता मिलेगी बिना प्राण समर्पण के सकल समर्पण प्राण धर्म गुरु सेवा ते जीवान यहाय अधर्म यहा सभान कान नरस्क बिल्कुल बात समझ लो संसार में भी कोई कहता है हमारा पर्सनल आदमी है निजी आदमी है निजी आदमी का मतलब होता है इसके मन ने, इसके बुद्धि ने, मेरा ही मन यहाँ स्पूरित हो रहा है मेरी बुद्धि जो मैं कूंगा वही ये बोलेगा ज़े, ज़े। जो मैं कहूंगा वही ये करेगा जो मैं सोचूंगा वही ये सोचेगा दूसरा नहीं सोच सकता आज़ी. इसलिए मेरा पर्सनल है मेरा आदमी है निजी आदमी है आप ठाकुर जी के बनना चाहते हो हरिजन बनना चाहते हो तो अपनी बुद्धि छोड़ो अपना मन छोड़ो अपनी प्राण छोड़ो अपना सर्वस्व छोड़ो हरी को केवल आश्रित हरि को केवल स्वीकार करो बस अपना मन संकल्प जितने बुद्धिमान है सब गोबर गणेश है इस मार्ग में और जितने गोबर गणेश बनते हुए पूजते हैं यहाँ ये जो प्रेम, प्रेम, मार्ग, प्रेम मार्ग है यहाँ बुद्धिमानों को हवा भी नहीं लगने दी जाती ध्यान रखना भगवान शंकर से बढ़कर किसी की बुद्धि नहीं है ज्ञान खान अघान और यहाँ उनके लिए भी कह दिया श्रीवीरं चाहे मन प्रवेश की को ना बहुत साव ये जो भगवत प्रेम की बात है भगवत प्रेम रस की प्राप्ति की लालसा है उसके लिए पहले निश्चित कर लो मरो जोगी, मरो मरनो है तिम तो मीठो ऐसो मरी को देखो जैसे गोरख मरिधीठो गोरखनाथ जी कहते मरो मरो मरना बहुत अच्छा है गोरखनाथ जी वो बोल रहे हैं सिद्धु दासी बोल रहे हैं तन ही हारी मन मारी, मने ही मारी तन हार के वृंदावन में मन को मार दो तन को हार जाओ तो वृंदावन का रथ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा वृंदावन दिवस तन के सब अभिमान तिरणते नीचे आपको जाने सोई जा बस कहीं समर्पित हो जाओ एक जगह समर्पित हो जाओ, जाओ सर्वस्व भाव से समर्पित हो जाओ हम तो कई बार उदाहरण देते हैं कि साक्षात धनुधारी द्रोणाचार्य जी जो को शिक्षा नहीं दे सके वो एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर के एक ने वो धनुर्विद्या प्राप्त कर ली अगर गुरु महिमा पर तुम्हारी भावना पुष्ट है निष्ठा है जहाँ तुम्हें इष्ट ने जोड़ दिया वहाँ तुम्हारा सर्वस्व समर्पित हो गया तो हरि प्राप्ति दूर थोड़ी है हाँ ऐसी लीलाएं होगी तुम्हारे साथ कि कहीं तुम्हें अति प्रियता नजर आएगी तो कहीं तुम्हें अपमान नजर आएगा कहीं तिरस्कार हो सकता है तुम्हारी भावना के विपरीत चेष्टा की जाए लेकिन उस समय भी आप उसी तरह से रहो जैसे कपड़ा दे दिया गया तो इसे छाती में ओढ़े या सर पे बांधे या पैरों में बांधे या जला दें या फेंक दें मैनी डुमे अब हमसे देने वाला अगर प्रश्न कर दे कि आपने इसको छाती पे पे ओढ़ा हमने तो सर में बांधा इसका मतलब इसने दिया नहीं केवल देने का नाटक कर रहा था अभी अहंकार किए हुए जब हमने अपने तंग को समर्पित कर दिया मन को समर्पित दिया प्राण को समर्पित कर दिया तो प्यारे चाहे इसे रोने और चाहे पुजवाए उनकी बात है मेरा इसमें कोई प्रश्न नहीं है जब तक इस कोटि का समर्पण नहीं होगा तो प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होगा प्रेम का हा खून देने वाले मंजू तो बिरला ही होता है रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मंजू तो है सुना चुके लैला ने जब सुना की मंजनू कई कई दिन भूखा रहता है उड़िया बाबा के मंजनू बहुत भूखा रहता तो धनी मानी थी उसने ऐलान करवा दिया दुकानों में कि जब मंजनू आवे जो पाना चाहे फ्री पवा देना पेमेंट हम देंगे जब धीरे धीरे बात दुकानदारों से लोगों में पहुंची तो हजारों मंजनू तैयार हो गए हाँ लेला गए पकौड़ी खा ली खाए अब वो तो सब लिख लेते अब जब हिसाब गया तो बोले एक मंजनू का इतना खर्चा बोले हजारों मंजनू हो गए लैला ने कहा हम अपने मंजिन को पहचानने के लिए एक ही सूत्र का है बोले जाओ ऐलान करवा दो कि लैला कल मंजनू से अमुक जगह मिलेगी पूरी नगारे की चोट में कह दिया गया अब मंजनुओं की भीड़ एकत्रित हो गई पर्दे के पीछे लैला थी उन्होंने कटोरा और बड़ी चाकू दी बोले हम अपने मंजिनू के हृदय का खून चाहते हैं अब तो रबड़ी रसूल्ला खाने वाले तो पीछे हो गए जो असली मजनूल खाओ दौड़ पड़ा चाकू में हाथ लगाया प्रसन्न हुआ जैसे किसी को विजय विजय प्राप्त हो रहे जैसे किसी को प्रीतम प्राप्त हो रहा हो ऐसे चाकू उठाए ऐसे मारने को तो किया लैला ने पकड़ ले लिया जो प्राणों को ऐसे निछावर करने के लिए तैयार है जिसको प्राण ऐसे फूल नजर आते अपने प्रीतम के इशारे पर चढ़ाने मरने से सब जग डा मेरू मन आनंद जिसे तन मन प्राण प्रभु के लिए समर्पित कर दे उसके लिए सब खिलौना है हजारों जने से काट दिया गया तो आ नहीं निकलेगी भगवत प्रेमी महात्मा से हुए और यही काटे गए हैं वृंदावन में जब औरंगमजीब आदि ऐसे अत्याचारी आए हैं तो कुछ तो महात्मा ठाकुर जी को लेकर क्योंकि यहां भगवान थोड़ी है तो प्यारे लाभ है और कुछ महात्माओं ने अपने निष्ठापूर्वक हैं तो काट दिया उनको वृंदावन चाचा को बहुत दुख हुआ जब ये बातें सब सुनी बाद में तो प्रियालाल से शिकायत की कि आपके ऐसे प्रेमी महात्मा काटे जा रहे थे और उनके ऊपर कोई चमत्कार नहीं हुआ तत्काल रोते रोते एकदम तंद्रा सियाई देखा निकुंज में वो सब महात्मा दौड़ दौड़ के सहचरी रूप से श्री जी की सेवा कर रहे और श्री जी कह रही वृंदावन चाचा से देख वो कांकड़े की केवल लीला थी क्योंकि मैं इनसे दूर रहना पसंद नहीं कर रही थी मुझे लग रहा था जल्दी मेरी सेवा में आए इसलिए उस शरीर को छुड़वा के मैं इन्हें बुला लिया तब उनको हुआ प्रिया भी उनको समीप बुलाना चाहती थी इसलिए ऐसी लीला की अरे रसिक जन प्रेमी जन तो प्राणों को ऐसे एस... और बात जाने दे तो भगवत राज्य की बात है साधारण बात है कोई लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है तो जहर खा लेता है अगर मिलन में बाधा समझ में आती तो फांसी लगा लेता है जबकि स्पष्ट वो काम है राग है मोह है आसक्ति है प्रेम नहीं है और हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं और जुकाम हो जाए तो प्रभु से मनाने लगते हम आपका भजन करते हैं, हमें जुकाम हो गया कैसे हो गया तो जुखाम क्यों हुआ हमें क्योंकि हमें जुकाम नहीं बोला चले भगवत कहा भगवत अभी प्रेम की भाषा ही कि प्रेम किसे कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं तो कबीर जी ने वाकी सब व्यवस्था सुनी और अति हर्षित हुए के नाचन लगे और वहां बोले कि मूर्ख हरी के मिलियों को कहा सहज है मूल काट के जो सदन मिलाए देने कहते तो ये मूल बहुत सस्तो तो बहुत सस्ती बात थी अगर गर्दन काट ले से हरी मिल जाते जा वस्तु की प्राप्ति को जाको पक्की चाह हो वाह को यारस को मुड़े नहीं तो बोले नाय मूड़े को मतलब तो उसी को चेरा बनाने इस रस मार्ग में जिसकी पक्की चाह हो और ये बनाओगे तो तुम भी रस से रहित हो जाओगे क्योंकि घसीट के प्रपंच में खड़ा कर देगा अब जिसको स्वीकार किया जाता चिंतन तो उसका होता ही है क्योंकि उसका चिंतन होता है और जब लगता है कि अरे तो कहनी और रहनी दोनों बिल्कुल अंतर है सी की रहनी और करनी एक ही होनी चाहिए कथनी करनी एक होनी चाहिए अगर कथनी बहुत ऊंची ऊंची है और करनी में विस्मिस है तो गड़बड़ मामला ऐसा नहीं जो आप सुनो उसी को जीवन में उतारो कहीं एक जगह जुड़ जाओ सब जगह गोविंद है गोविंद yeah. के सिवा yeah. थोड़ी yeah. वही जगत गुरु गोविंद हर रूप धारण किए हुए yeah. है रस की विवधता रस की भेद के कारण विविधता के कारण वो अलग अलग रूपों में विराजमान है एक ही प्रभु जहां जुड़ो संपूर्ण भाव से जुड़ जाओ जिस भाव की आकांक्षा से तुम्हें प्रभु ने जोड़ा है पूर्ण समर्पण कर दो खत्म खेल वस्तु प्राप्ति समर्पण में ही देर है इसीलिए ऐसा हमें अनुभव हो रहा है तो इस रज की महिमा की बात में हमने सुनाया कि जब तक रज की महिमा को आप समझना चाहते तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप रज में समर्पित नहीं होंगे कैसा समर्पित होना है श्री भट्ट देवाचार्य जी रेमन वृंदा विपिन निहार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार रेमन वृंदा विपिन विचार यद्यपि मिले कोटी चिंतामणि तौना हाथ पसार जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आसा उधार करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी वृंदावन की रज बाहर मत जाना हाथ मत पसारना यदि हरि भी वृंदावन के बाहर खड़े और पुकार रहे हो कि आओ मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा तो उनकी तरफ पीठ कर लेना कि नहीं नहीं मैं वृंदावन से बाहर नहीं आऊँगा आपको वृंदावन में ही दर्शन देना तो आओ नहीं तो इस रज को नहीं छोड़ सकते जब इस रज के लिए इतनी महिमा आपके हृदय में आ जाएगी तो ये रस दूर नहीं अपने आप प्रकट हो जाएगा रज छाणे रज पाइए रज राखे रज जाई रस सो रज ही पिछा रज सो रसिक कहाई रज सो रसिक कहाई जा रज सो जग रज कहे सो रज कज हुए जाई श्री वृन्दावन से रज रहे रज सो रज माही समाई आ श्री वृंदावन से रज रहे रज सो रज माही समाई न रज लगी जूझई न रज पूत कहाई साची रज ही न सेवी श्री वृंदावन राई चारि चरण निर्तत जहां तहान आनंद अंत सवय कामना पूरी है मेरे कामिनी कामी, कामी कंत आ दिन्दे। इतना सुंदर नाम दे रहे बिहार जी कह रहे सबे कामला पूरी है मेरे कामिनी कामी, कामी कंत ये सैचरी ही बोल सकती दूसरे की हिम्मत नहीं कैसा बोल सके रज शब्द के कई अर्थ है एक तो रज नाम धूरी कौ है और एक रजनाम रजोगुण कौ है रज छारे रज पाइ रजोगुण का त्याग करने से ही इस रज में निष्ठा होती है बढ़िया वो ऐसे ऐसे किया जाता है कपड़ों में ऐसे स्प्रेस प्रेस प्रेस किए क्रीचदार बढ़िया कपड़े पहन के और मोजा और दस्ताना पाउडर लगा के कोई रज में लौटेगा नहीं लूटेगा रजोगुड़ का जब तक त्याग नहीं करोगे रज में नहीं लूट पाओगे हाँ बढ़िया प्रेस किए कपड़ा हो बढ़िया मोजा हो दस्ताना हो पाउडर गले में बढ़िया लगा हो फिर वो रज में लौटेगा है दूर रुको बांटी कहेगा इसीलिए यहाँ वृंदावन में बड़ा दुर्भाग्य है जो हम रज रहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ रजयुक्त जीवन को व्यतीत करने से पूर्ण रूप से रजोगुण का नाश हो जाता है और प्रिया प्रीतम का रस हृदय में प्रकट हो जाता है हमें ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए वृंदावन में जो रज में बैठने में हिचक आवे अगर हमें प्रारम्भवशात नया कपड़ा मिला है हम अपने गुरुजी की तो बात बताएंगे पहले नया कपड़ा मिलने पर पहले श्री जी को स्पर्श कराते हैं फिर रज में ऐसे ऐसे मिलाते हैं जैसे कोई निर्मा में नहीं मिलाता ऐसे ही रज में सूखी रज में ऐसे मिला मिलाकर पूरा रज मतलब पूरा रज में करके फिर उसको धारण करते हैं पहले श्रीजी को अर्पित फिर रज रानी को अर्पित फिर महाराजी धारण करते हैं हमारे जो गुरुदेव भगवान वो हमने देखा है ऐसे धारण करते कोई भी नया वस्त्र नहीं पहले श्रीजी को फिर रज को रज लेके ऐसे आ, बहुत र, मतलब कृपा से ही रज का परिचय होता है गुरुजनों की कृपा से ही रज का परिचय होता है बिना रजोगुण का त्याग के रस में प्रवेश नहीं हो सकता सतोगुण सहायक है आगे चल के सतोगुण का भी त्याग हो जाता है पर बिना रज का सेवन किए रजोगुण त्याग नहीं होगा आप महकुआ तेल लगाओ सर पे और फिर रज ये रज लगा के देखो ऐसा लगेगा कि कहां से माटी डाल दिया इससे और जब रज लगाओ फिर महकुआ तेल लाए तो लगे दूर रखो छुआना मत हमको पक्का समझ लो सुगंधित साबुन सुगंधित तेल ये सब घना होती जैसे कोई लगाने की बात कहता है कि आपके दर्द कर लगा दे तो घना सी होती नहीं ये सब हटाओ क्योंकि रज लगी है तो वो अच्छा नहीं और वो लगेगा तो ये अच्छी नहीं लगेगी लगा के देख लो कैसे लगाते है? रज हैं रज हो हमने देखा जब बहुत महिमा सुनते तो ऐसे छूटे और ऐसे तो दरिया देते देखा हमें तो दरअसल लगता है कि... एक बंदी स्पर्श करेगा उसको भी क्योंकि महिमा सुना है तो लगा रहे क्यों क्योंकि वो माकुआ तेल लगा मआ साबन लगा हुआ है तो कैसे बात में लगेगी रज छाणे रज पाई रज राखे रज जाई एक तो रज नाम धूरी को और एक रज नाम रजोगुण को ये मायाकृत त्रिगुण में एक गुण रज सम्यक हु है और एक रज कहते हैं रजपूती को रजपूती रज, रज सूरवीरता को जो देहाभिमान लेके रजोगुण से युक्त हो गए संसार के कार्य में मगन है वह वो रज को रज को स्वीकार न करे जो इस रज को स्वीकार करे वो निर्बल हो जाए इस रज को स्वीकार करने वाला निर्बल हो जाता है मतलब अहंकार रहित हो जाता है जैं, जैं, उसको तो बस ये एक ही बात सुनाई देती मेरे बल श्री वृंदावन ये निर्बल कर, और सच्चे बलवान यही हुए अभी तक तो अहंकार का बल था मैं तपस्वी में ज्ञानी में बहुत बुरा साधन का भी अहंकार होता है बहुत गंदा अहंकार होता है हमने अपने अंताकरण में खुद अनुभव किया है सन्यास मार्ग में जब किसी संत महात्मा की तरफ दृष्टि जाती थी तो ऐसा लगता कि है कि त्रिभुवन में हम ही एक तपस्वी दूसरा है बस उसको कोई न कोई दोष देखते थे और जब रज रानी की कृपा हुई तो समझ में आया सबसे बुरे हमी हम ही है हमसे बुरा कोई है नहीं और वास्तविक कहने सुनने की बात नहीं जब सीशा साम ऐसे तुम तो हम समझते कि हम ही गंधर्व है और जब सीशा सामने आया तब दिखाई दे की हम क्या चीज है ऐसे ही हम समझ रहे थे बड़े तपस्वी है बड़े निष्काम है और जब रज लगी तो पता चली की निष्कामता क्या है निष्कामता क्या इस रज की कृपा से पता नहीं तो हम संन्यास मार्ग अपने को समझते थे कि हम निष्काम हो गए लेकिन जब रज की कृपा तो समझ में आया कि अभी निष्कामता तो कोषो दूर है जिसे निष्कामता कहते हैं है? यहाँ महापुरुषों ने गोपियों में भी सकामता पकड़ ली और गोपियों में भी सकामता पकड़ ली कहा सकामता आई तो इनके बीच में ठाकुर जी ध्यान हो गए जरासी सकाम आई की लाल जी अंतर ध्यान सकामता कितनी बर्दाश्त नहीं करते ठाकुर जी विचार के देखो लो जरा सी सकामता आई लाल जीतर ध्यान हो गए इसीलिए पूर्ण निष्कामता का परिचय तो यहाँ रज से हुआ कि निष्कामता क्या है तो हाथ जोड़ के रह गए तो अभी तो सब पूरा बवाल ही भरा है अभी तो निष्कामता आई नहीं और हम समझते थे संन्यासम की हम निष्कामी हो गए रजपूती अर्थात बाहरी इसी बात की बहादुरी के हमारी एक विश्वास प्रियालाल से अलग न जाए अगर आप अपने में बल का अनुभव करो तो प्रिया जी की कृपा बल का अनुभव करो कि एक एक श्वास राजेश निकल रहा है एक एक श्वास श्री जी का नाम निकल रहा है। यही सबसे बड़ा बल है अन्य बलों का विस्मरण हो जाना वास्तविक कोई बलवान है क्या बताओ कोई बलवान भारत में या त्रिभुवन में हो जो अपनी इतनी अंगुली की रक्षा कर ले जिस समय इसमें हो के सड़ना हो जाएगा सड़ेगी देखोगे आप देखते रहोगे सड़ जाएगी देखते देखते आपको अपने हाथ से आपको जहर खाना पड़ेगा यदि उस स्वतंत्र विधान का निर्णय है कि इस समय तुम्हें फांसी लगा ली तो अपने हाथ से आप पंखे में फांसी लगा के लटक जाओगे आप अपने शरीर की भी रक्षा अच्छा नहीं कर सकते कितने बड़े बलवान कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल बेकार हो यही अनुभव कराती है रज जब रथ का सेवन होता है तो लगता है को मोते नीच न और को यही तो बात कहते हैं अनिल चैतन्य मात्र हो कैसे बनो बोले तृणादी सुचे बड़ी कुल्हार बड़े बड़े वृक्षों को काट देगी लेकिन सन का एक तिनका होता है सन नाम का एक लता होती मतलब पेड़ होता है उसी से रस्सी बटी जाती है उसका कुल्हार सन के एक तिनको को एक नहीं काट सकते उसी को जब बढ़ा जाता है तो रस्सी बन जाती है बड़ी बड़ी कुल्हार उसको नहीं काट सकती क्योंकि एकदम महीन होता है एकदम महीन होता है और जैसे मारोगे तो रज में मिला दिखाई देगा कटेगा नहीं एकदम जब तीनचे से भी नीचे हो जाओगे तो माया का प्रहार आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं है जो जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसी को रोक लिया जाता है छोटी गाड़ी वाले निकल पैदल वाले कोई रुकता नहीं साइकिल वाले कौन रुकता है मोटरसाइकिल हुई तो रुका गया फिर चार पर एक गाड़ी हुई तो रोका गया बड़ी गाड़ी को अगर बड़ा ट्रक होता है तो चार पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं आगे नहीं जाना उन्होंने कुछ दिया था आगे तो हर जगह चुनगी लगेगी तो तुम बड़े बन गए माया अपना टैक्स वसूल के ही आगे जाने अगर छोटे बन गए इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं त्रणादप चेन इस दृष्टि में अगर तुम बिना रोक टोक के आगे बढ़ना है तो त्रणादप सुनी चेन छोटी गाड़ी को, को कोई चुंगे नहीं कोई कर नहीं ये राजपथ है ये सब छोटे लोगों के लिए कोई कर नहीं बड़े लोगों के लिए कर जे अगर थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हुई तो कर लगना प्रारंभ हो जाएगी सूरवीर ताको अहंकार ताको नाम रज सो महाराज कहा थे बिहारीन देव जी की एक रज के छाणे कहा एक रज के त्याग किए एक रज पाइए प्रापित हुई है एक के राखे में एक रज जाई याते तो रजसो रज को पहचानी ले ही और रजसो रसिक कहाओ तात्पर्य की रज जो रजोगुण है ताको छोड़ दो रज जो वृंदावन की धूल है ताको मिलो ताको पाओ वृंदावन की रज को चखो तो रजोगुण को स्वाद खत्म हो जाएगा कोई रज माटी खवा रहा है ऐसा लगे जरूर रज साथ रखना हर समय साथ रखना चाहिए ध्यान रखो एक छोटी सी डिबिया ले लो अपने झोले में हर समय रहती एक छोटी सी डिबिया रखो अगर कहीं कुछ भी पाना हो तो पालिया इसके बाद तत्काल तो थोड़ी सी रहना दो दान ने रच की जरूर ऐसा मत सोचो कि अंदर जाएगी तो कुछ फेल करेगी सब पास कर देगी हम रोज पाते कितनी फेल पास चल रही है दा दा दा दा <laughs> जो फेल है वो पास चल रही इसी के बल से चल रही है ऐसा ये, ये दवाई ऐसी दिखाई तो हुई अनुभूति हुई है ये लोग कहते लगे जिसे एक बार एक इंदौर के भगत थे उन्होंने हम कहा कि थोड़ी पालो मुंह जुठा था उनका डॉक्टर ने मना किया कि अब वो समय नहीं रह गया है अब वो समय नहीं पहले वाला बोले पहले वाली रज नहीं न जाने कौन कौन से उन्होंने कीटाणु गिरा दिए उसमें हम <laughs> भगवान कैसी बुद्धि इसीलिए दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है सिर्फ प्रेमी जनों से बात करनी चाहिए अपने मन की बात किसी दूसरे से सलामत लो है हीरा जवाहरात के तोलने वाले तराजू से अगर आप आलू हटा तोड़ना चाहो तो नहीं हो सकता आलू हटा के तोलने वाले तराजू से हीरा हीराजा तोड़ना चाहो तो नहीं हो सकता ऐसे ही जो प्रेम प्रेमी महापुरुष है वो इन महिमा को जानते हैं आपको कृपा करके बता रहे अगर यही बात आप संसारिकों से एक है जो कहते है, सब वृंदावन ही है ऐसे भी मिलते सब वृंदावन है सर्वत्र भगवान सर्वत्र वृंदावन है ये सब क्या है ऐसे कहते ये सब क्या है इसी सीमा के अंदर ये सब अविद्या है सर्वत्र वृंदावन है सर्वत्र भगवान है वो ठीक कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे ये उनकी निष्ठा है और ये हमारी निष्ठा है ए? कि हरिहू को ल निहा ये ये हमारी निष्ठा अगर, अगर हम उन, उन निष्ठा वाले संतों से मिलेंगे तो हमारी निष्ठा फेल हो जाएगी और वो हमारी निष्ठा नहीं समझ सकते उनकी निष्ठा हम समझ सकते हैं इस निष्ठा में बैठा हुआ ममता की निष्ठा में बैठा हुआ समता को जान चुका और समता में बैठा हुआ अभी ममता में प्रवेश नहीं हुआ ये जो ये जो भाषा है ना ये ममता की है कटो जो नरटो निरखो में नए समता सब संसार में वो ममता नित्य बिहार में जो ममता में पहुंच चुका ऐसा लगेगा समता वाले को की अविद्याजनित है लेकिन ऐसा नहीं समत्व को प्राप्त हुआ पुरुष ये इस भाव में आ चुका है इस भाव में ममता में आ चुका है इसलिए हमें संग करना है तो अपने रंग वाले संतों का संग करना है जो हमारे इष्ट और उपासना से बिलग है ऐसे कितने भी बड़े सिद्ध महापुरुष हो हम उनको प्रणाम करते हैं आ जाने पर उनकी सेवा करते हैं और सत्संग हुआ अगर करना चाहते हैं तो सुनते भी है लेकिन असर इतना भी नहीं होगा हाँ ना, अगर ना, कोई आ भी जाते हैं जैसे एक संत आते हैं उनको जब प्रणाम करते जब देते तो कहते ऊपर सास जाए तो बोलो ओम राम हंस तो क्या ऐसा सुखाते हैं जब नीचे जाए तो आप बोले बोले ऐसा तो उनसे कहते हैं हाँ माना प्रणाम करके जो बना सेवा कर देते वो चले जाते हैं पर जब तक साधक की ये स्थिति ना हो जितसंग संग स्थिति ना हो तब तक बचना चाहिए बिल्कुल बचना चाहिए नहीं तो मन में फर्क पड़ जाएगा मतलब चित्त तो उपासना के रस में नहीं रहेगा तो यह वृंदावन की रज हाथ सो तो चली जाएगी यदि रजोगुण को स्वीकार करोगे अगर इस हाथों में ज्यादा हरे पीले नीले लो, लो, लो, लो, लो नोट छू तो रज रादा, चली जा सकता और चली गयी संगमरमर संगमरमर लग गया जहां संग मरमर संग में मरमर और ये तो अमर कर देगी वृंदावन की रज अमर कर देगी संग मरमर जहां नोट आए हाथ में तो संगमरमर लग जाएगा रज ढक जाएगी संगमरमर मरमर प्रगट हो जाएगी तो कह रहे हैं कि रजोगुण क्या करता है रज को हटा देता है बोले सब हटाओ यहाँ सब पत्थर लगाओ गिरो और, मर -मर। मर -मर। रादा। रादा। तो गिरो और मरो उसमें आज के पत्थर कैसे आते हो संग मरमर बड़े चिकले पायर जरा से पानी पड़े पैर किसो मरोमरमर मतलब ये इसका इसके संग से मरो गिरो और मरो रज हटाओ रज हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा तो यहाँ वृंदावन की रज हाथ सो जाए है या से हे उपासक जनों इन दोनों को नाम एक सौ ही लगे है विवेक करी सब रज एक सी ही मतिगिनो रज शब्द में जो रज ग्राह है ताहि प्रथक पृथक ले और त्याग रज को प्रथक पहचान के अलग कर दे और ग्राह के ग्रहण करीब रसिक हो ग्राह क्या है वृद्धावन की रज त्याग क्या है इसके सिवा सब कुछ त्याग है इसकी सिवा जिस रज को स्पर्श करने से जहां हिचक पहुंचे उसका त्याग कर देना चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो चाहे स्थान हो जहाँ जो वस्तु जो व्यक्ति जो स्थान हमें रज से अलग करना चाहे वो तो उसे त्याग कर देना चाहिए अनन्न्य रज के हो जाओ अगर प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो अन्य रज के हो जाओ रज के अनन्न्य हो जाओ तो आपको अनन्न्य पदवी मिलेगी तभी रसिक कहाओगे देखो संत भगत ये तो सब हो सकते लेकिन रसिक होना बड़ा कठिन बात है, रसिक तब पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन्न ही में उपजे लाल लाड़ली प्रीतिहा हा सेवा श्याम के चरणों में प्रति क्षण वर्धमानम प्रेम विराजमान हो जाए उसे रसिक कहते हैं प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाने के लिए हमारा चित्त हर क्षण व्याकुल बना रहे लालायत रहे वही रसिक पदवी है रसिक तव ही जब सी वृंदावन की रज नेह लगाओगे जो कहो कि रजोगुण में जो बड़े बड़े पदार्थन के भोगन की प्राप्ति है वाके त्याग किए ते रजपूति और प्रतिष्ठा जायी है ताते हम वाहू को रखेंगे और तुम जो वृंदावन की रज को बड़ो बताओ हो तो याहू को सेवन करेंगे रजोगुण को छाण के या के ग्रहण करियों को कहा आशय है अब यहाँ कह रहे यदि तुम कहो की देखो हम बड़े घरों के हैं हम साधारण कपड़े पहन सकते हैं हम अपने मतलब इज्जत के अनुसार से रहेंगे वो तो आप कहते हो रजमी लगाओ तो रजमी लगाएंगे और इज्जत के अनुसार से रहेंगे तो इसमें आपको परेशानी क्या है हम अपने हिसाब से रहेंगे कि उसमें क्या कहते हैं हम पढ़े लिखे तो शब्द तो तो तो नहीं मिल पाते ताके लिए कहा है कि जा कहिए रजोगुन के राखवे को जगत रज कहिए रजपूसी को So, रजोगुण जब तक रहे वो तब तक यह रज को ले नहीं सका वो जैसे कोई कहे कि हम यह रज को भी सेवन करेंगे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहनेंगे सब अपने हिसाब से स्नो इस पाउडर वो सब ट्यूब टैप जो नहीं आते लगाने वाले बढ़िया लगा लिए खुशबू दे रहे ऐसे वो कोई कोई तो बहुत बुरे लगते है इतना लगा लेते हैं मतलब सब पूरा तो अगर कह कि ये सब लगा के हम रज लगाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता आप एक दिन करो बढ़िया नहाओ सुंदर महाकुआ तेल लगाओ और वो ऐसे आते हैं ट्यूब ऐसे ट्यूब करके ऐसे लगाओ फिर पाउडर लगाओ फिर आप रज में लोट की सोचो कैसा लगेगा तरत तर मन कहेगा नहीं नहीं और रज में लौटो फिर आप उनको लगा लेके सोचो तो मन कहेगा नहीं नहीं निश्चित है जब तुम रजोगुणी वस्तुओं का वृंदावन ने अगर प्रेम प्राप्त करना इतनी प्रार्थना तो मान ही लो कि शरीर में वो जो साबुन होते ना नहाने वाले उनको ना लगाओ साबुन न लगाओ शरीर में जो मल है आपको लगता है मल है वो रज जब आप लगाओगे ना और दूसरे दिन स्नान करोगे तो मल अपने आप छूट जाएगा मल नहीं, नहीं जाएगा तो मतलब तो फिर वो अहम की बात आएगी जीवन हो गया इस शरीर में साबुन नहीं लगा जीवन हो गया अब तेरह चौदह वर्ष से निकले तब से लेके अभी तक इसमें साबुन नहीं लगा शरीर में कि कभी लक्ष्य लाइक लगा से ना आप बताओ गंदे तो नजर नहीं आ रहे गंदा होता है हैं शरीर जितना सुंदर होगा जानते हो कितना सुंदर होगा आप प्रियालाल का नाम जप करो प्रियालाल के चरणों की धूली को लगाओ आप देखो इतने सुन्दर लगोगे सब आपका दर्शन करने आएंगे है कोई स्नू पाउडर लगाने वाले के कोई दर्शन करने जाता है ले जाता और साधु महात्माओं की आप भीड़ लगी रहती दर्शन की है संत महात्मा देखो बूढ़े हो गए शरीर की त्वचा तो उनकी काली है कोई बालों की सेटिंग नहीं है कोई नहाना धोना नहीं लेकिन बड़े बड़े सब जाकर उनको प्रणाम करते दर्शनी है वो वो दर्शनी है जिन्होंने जीवन में रज का सेवन किया है ध्याप प्रीतम के चरणार्थिंद की रज का सेवन किया है तो अगर कोई कहे कि हम सब सुंदर पोशाक पहन के सुंदर ये सब लगा के हम रज का सेवन करेंगे तो गलत बात आप नहीं कर सकते आपका मन राजी नहीं हो सकता सी वृंदावन को सेवन नहीं हो आपको वृंदावन की रज टेढ़ो और बुरा दिखने लगेगी ये रज आपको बुरी लगने लगेगी हाँ हाँ देखो जिस रज का महापुरुष जन कितना प्यार भरा लेप करते है चटिया स्थान के महापुरुषों को देख के हृदय शीतल होता है ऐसे पोते थे पूरा बस वो इतनी आठ वर्ष बुरी रहती ने, पूरा ने, ने है पूरा नहीं दर्शन हाँ पूरा ऐसे सब लगाए रहते दर्शन करने से मतलब कितना प्यार किया है रोज का है और सब चाहे जगह लग जा कि मुंह में रज तो लगनी नहीं चाहे क्योंकि बहुत हो इसकी सबसे बड़ी सबसे श्रेष्ठ रज की उपासना तटिया स्थानों में स्वामी जी हरिदास जी के परिकल्प को हम वंदना करते हैं इतनी सुंदर रज की उपासना पूरे सब लेप लेते मुंडन करवा बाल्मी ने मुंडन करवा पूरा ऐसे ऐसे दर्शनी मतलब दर्शन में आनंद आता है ऐसा स्वरूप वृंदावन की रज को सेवन कियो नहीं जाएगा यदि रजोगुन को त्याग नहीं करोगे क्योंकि रजोगुण को भगवान ने गीता के चौदह अध्याय में रागात्मक और तृष्णा और संग समुद्भव लिखे हुए हैं वाकोपल दुख कहे हुए रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव हाँ। ये रजोगुण रागात्मक है कामनाओं में फंसा करके भूगोल फंसा के तृष्णा जनित क्लेश देता रहता है इस रजोगुड़ का त्याग कर देने का तात्पर्य है कामनाओं से मुक्त हो जाना रजोगुड़ त्याग किए बिना कोई इस का सेवन तो आज के सत्संग में पहली बात तो अच्छे कपड़ा पहनना बंद करो एक नया हो तो एक पुराना होना चाहिए जरूर होना चाहिए ऐसा हमें ने आदेश किया है कि अगर नीचे का नया हो तो ऊपर का पुराना हो ऊपर का नया हो तो नीचे का पुराना हो दोनों कभी एक साथ नए नहीं, नहीं पहनने चाहिए वर्ष वृंदावन की रहनी में ऐसा ऐसा होना चाहिए और कीमती कपड़े नहीं होने चाहिए अगर कीमती हो तो हम आपको बताते हैं अपने गुरू जी की बात बढ़िया कम्बर आया उन्होंने कहा थे एक ऐसा कम्बर ले शरीर कमजोर है काम पर तो सात हजार तो का लगा लग तो महाराजी ने कहा कितने खोगा लगभग ऐसे कुछ पैसे बताओ सात हटाओ इसको सात का कम्बर हम और, हटाओ इसको जब बहुत बहुत प्रार्था कि महाराज कम पैसे वाले कम्बर ऐसे आते ही कि गर्मी प्रदान करेगी तो कैंी उठाए तीन चार जगह से काट के दूसरे कमर उसमें जोड़ दिए <laughs> तीन चार जगह से काट के और दूसरे कमर उसमें गुजरी चाहिए ता हो गया सात हजार तीन चार जगह से कैं से ऐसे गोल काट दिए और दूसरे कमरों को उसमें टुकड़े लगा दिए बोले अब ठीक है पूरे पूरी सूरत बिगाड़ दी रही और पूरा साथ महापुरुषों का संघ इसीलिए तो करना चाहिए उनके संग के प्रभाव से रहनी आती है कैसी रहनी होनी चाहिए कैसा जीवन होना चाहिए देखने को मिलता है जब लो अप्रापित अर्थ की अभिलाषा जो तृष्णा और प्रापित अर्थ में विशेष प्रीति सो आसक्ति जो संग सो नहीं छूटे तब लो या को दुख निवृत्ति नहीं होए याते सुख पूर्वक सेवन वृंदावन की रज को करो रजोग उनको त्याग करके हमारी रजपूती को बहादुरी को यही फल है कि या रजते से विलग न होए हमारी बहादुरी इसी बात की है कि हम प्रण करें जैसे एक सूर्यीर बहादुर प्रण करता है कि मैं युद्ध क्षेत्र से कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा मर जाऊंगा कट जाऊंगा खंड खंड हो जाऊंगा लेकिन युद्ध घूम से पीठ दिखाऊंगा तो खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक वृंदावन तो नहीं छाड़ी वो, वो है बड़ी चूक हम हाँ। हाँ प्रेरण लेते कि की वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे चाहे सड़ जाए शरीर इसी रज में ऐसे बोले बहादुरी इस बात की है कि निष्ठा लो क्यों वृंदावन से बाहर वृंदावन को पीठ नहीं दिखाऊंगा युद्ध क्षेत्र में बोले सन्मुख सहकर के अस्त्रों का प्रहार सहकर अपने शरीर को तैयार करूंगा लेकिन कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा तो प्रेम युद्ध प्रेम खेल हो रहा है वृंदावन प्रेम खेत है ये प्रेम की युद्ध भूमि है हम कभी वृंदावन को पीठ नहीं दिखाएंगे आज जीवन वृंदावन में रहेंगे चाहे शरीर खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक हमारे अंग अंग के सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाए तो भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाए यह है बहादुरी मैंने इमारितन हारी कहे वृंदावन में कहा भीड़ पर है टरी है नहीं जाई कहा त्यू लोग हंसी है अगर राजपूत क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा के भागे तो उसकी हसी की जाती है अगर रसिक होके और वृंदावन को पीठ देकर के भागे तो हंसी योग्य है वो उपहास योग्य है हे जिज्ञास तूहू या रज में समायिक कहा समाई जाए मतलब रज को अपने में समालो आप रज में समाजा जो कहो कि रजोगुन के नाना भोगन को प्रतिष्ठा को छोड़ के या धूरी में सवाईवे को का हेत श्रेष्ठ कहा तो वाको हित वर्णन करे है कि तुम्हारो रज जो रजोगुन और वाको अहंकार रजपूती सो नश्वर है नाचवान है और रजोगुनी लोग तथा नश्वर रजपूती अर्थात बल